देवी भागवत पांचवा स्क देवताओं के द्वारा देवी को आयुध आभरना दिदानी कहते हैं भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे क्षीर समुद्र ने दो दिव्य वस्त्र जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे तथा एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार देवी को भेंट किया साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ा मड़ी जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज को परास्त कर रही थी दो कुंडल और सुंदर कड़े देवी को अर्पण किए विश्वकर्मा ने प्रसन्नता पूर्वक सब बाहुओं के लिए केयूर और कंकड़ जो अत्यंत अद्भुत एवं अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे देवी को भेंट किए ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नूपुर जिनसे मधुर ध्वनि निकल रही थी तथा जो रत्नों से भूषित एवं सूर्य के समान प्रकाशमान थे भगवती को भेंट किए स्टा का हृदय बड़ा उदार था उन्होंने कंठाहार और उंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियाँ भी दी वरुण ने कभी न कुंभलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की वैजंती नाम से विख्यात वह हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था उस पर भवरे मडरा रहे थे हिमवाल ने संतुष्ट होकर सवारी के लिए सुनहरे रंग का सुंदर सिंह तथा भाति भाती के रत्न समर्पित किए फिर तो सर्वपरि विराजमान रहने वाली सर्वोपरि दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गई उनमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान थे तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया उस प्रकाशमान चक्र में हजारों अरे थे राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी प्रसन्नात्मा वरुण ने अपने शंख से एक अत्यंत चमकीला स्वच्छ एवं सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती की सेवा में समर्पित किया उसने निरंतर ध्वनि हो रही थी अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा था उन्होंने एक एक एक शक्ति तथा तो दानवी सेना का करने में कुशल सुंदर भगवती के सामने उपस्थित की। पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकस और अद्भुत देखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। वह धनुष अत्यंत दुर्धर्थ था उसकी टंकार बड़ी ही तीखी थी चंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और एरावत हाथी से उतार कर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को समर्पित कर दिया। का का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए जिसका प्रयोग करते थे उसी काल से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पण किया ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडलों तथा तो वरुण से प्रसन्नता पूर्वक एक पास इन देवी को निवेदित किया राजन काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला परसा प्राप्त हुआ कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र तथा वरुण ने मन को मुक्त करने वाला कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में उपस्थित किया त्वटा तो ने प्रसन्न होकर भगवती को कौमुद की गदा दी उस गदा में शब्द करने वाले सैकड़ों घंटियाँ लगी थी उसके प्रहार से राक्षसों का कचूमर निकल जाता था साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा तो एक अभेद्य कवच भी भगवती को अर्पण किया सूर्य ने जगदम्बा को अपने किरणें प्रदान की जब कल्याण कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकित होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई तब त्रिलोकी को मुक्त करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए